553 विक्रांत पहले ही इस कोडवर्ड का मतलब समझ चुका था उसे जितने भी कोडवर्ड दिए जाते हैं उनमें सेडवर्ड ये मतलब इसमें हर तरह के टास्क करने को मिल सकते है लेकिन दूसरी तरफ सच्चाई ये भी थी की पृथ्वी कोडवर्ड मिलने पर कोई ना कोई खतरा भी जरूर सामने आता है और विक्रांत को उस खतरे का सामना करना पड़ता है ऐसे में जब विक्रांत अभी हॉल में ही मुंबई से देहरादून आया हुआ है और तुरंत किसी किसी ही विक्रांत और उसकी टीम को तत्काल मुंबई से सीधे उसे उसी दिन वो देहरादून पहुंचकर केस के इन्वेस्टिगेशन में लग गया था अभी तक बस वो केस एनालिस ही कर रहा था की अदृश्य शक्ति ने उसे पृथ्वी कोडव देकर टेंशन में डाल दिया था विक्रांत मन ही मन सोचने लगा यह दृश्य शक्ति मेरी मदद के लिए है या फिर मेरी मुसीबत बढ़ाने के लिए है अभी कम से कम शहर में चैन की सांसद तो तो तुरंत, तुरंत का सांस तो काम कर रहा हूँ तो अभी पृथ्वी कोडव भेज कर अपशोघन करने की क्या जरूरत है कहीं अब फिर से तो बिना सिर वाली कोई लाश तो नहीं मिलने वाली है प्लीज ऐसा कुछ मत करना वरना अगर उन्नीस साल बाद फिर से कोई सिरकटी लाश सामने आ गई तो फिर फिर तो मैं बहुत मुसीबत में फंस जाऊंगा प्लीज भगवान अभी कोई मुसीबत मत भेजना विक्रांत ने अपने चेहरे पर आ रहे पसीने को पोंछते हुए मन ही मन सोचने लगा कहीं ये मेरा कोई वहम तो नहीं है कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे कोई और कोडवर्ड मिला हुआ है लेकिन मैं पृथ्वी कोडवर्ड समझ के बैठा अपना वहम दूर करने के लिए विक्रांत ने एक बार फिर से अपने अदृश्य शक्ति के सिस्टम को चेक किया इस वक्त भी उसके सिस्टम के इंटरफेस में बीचों बीच बड़े बड़े शब्दों में पृथ्वी और पहाड़ शब्द लिख आ रहा था इसी दुख और चिंता में विक्रांत पूरी रात सो भी नहीं सका यहां तक कि उसे रात में एक अजीब और गरीब सपना भी दिखाई पड़ा सपने में उसे बिना पड़ी। तो उसे सपने में नैना किसी और दिखाई पड़ी और फिर उसके बाद स्वाति भी उसे हाथों में सिर पकड़ाते नजर आ रही कुल मिलाकर विक्रांत उस सिर कटी लाश के ख्याल में इस तरह डूब चुका था कि सपनों में भी उससे बाहर निकल नहीं आ पा रहा था जब अगले दिन सुबह विक्रांत सोकर उठा तो उसे याद आया कि कोडवड़ और उस सिर काटने वाले केस के बारे में सोचते, सोचते वो अपने डिपार्टमेंट के हेडक्वार्टर में, तो में स्पेशल इन्वेस्टिगेटर का इंटरव्यू देने गया था तब उसने अपने डुप्लीकेट टास्क को पूरा किया था जो की शायद वहाँ के बाथरूम में हुआ था उसके बाद विक्रांत ने एक और डुप्लीकेट टास्क पूरा किया था वो भी नॉर्मल साहि टास्क था इन दोनों डुप्लीकेट टास्क को पूरा करके ट तो टास्क के लोकेशन के बारे में पता लगा जब इस डुप्लीकेट टास्क के लोकेशन विक्रांत को पता चले तो फिर वो हैरान रह गया दरअसल ये डुप्लीकेट टास्क देहरादून से लगभग 190 किलोमीटर की दूरी पर स्थित तोलन जिले में होने वाला था विक्रांत का सिर चकरा उठा। आखिर डुप्लीकेट टास्क का लोकेशन इतना दूर क्यों आ रहा है भगवान मुझे अब भारत भ्रमण करवाने का इरादा है क्या विक्रांत ने मन ही मन सोचा आज तक उसे जो भी डुप्लीकेट टास्क मिला है वो हमेशा उसके लोकेशन के आसपास ही होता रहा है लेकिन आज लोकेशन इतना दूर क्यों है ये समझ नहीं आ रहा था विक्रांत ने पहले तो मन बना लिया था कि वो इस डुप्लीकेट टास्क को छोड़ देगा लेकिन फिर उसके दिमाग में आया कि आज मुझे पृथ्वी भी मिला हुआ है ऐसे में हो सकता है कि कि इस डुप्लिकेट टास्क के साथ ही उस बड़ा होने वाला हो हो सकता है मुझे नैना मिल जाए इसी सोच के साथ विक्रांत ने फैसला किया सोलन के लिए दोपहर तक निकल जाऊंगा और फिर वहां से डुप्लीकेट टास्क खत्म करके देर रात तक वापस आ गया। वैसे अगर नॉर्मल तो उम्मीद थी कि जरूर इस के साथ बड़ा होने वाला है विक्रांत जल्दी से उठकर ऑफिस जाने के लिए रेडी होने लगा अभी वो तैयार हो ही रहा था की अचानक से उसका फोन बच पड़ा यह फोन सेंट्रल क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट से विक्रांत की टीम के कोऑर्डिनेटर मिस्टर अनूप सहगल का हेलो विक्रांत सर अनूप ने फोन पर कहा आप फटाफट अपनी टीम लेकर सोलन के लिए निकलिए हिमाचल प्रदेश सोलन आपके यहाँ से दो सौ किलोमीटर लगभग सोलन लेकिन क्यों अचानक से विक्रांत अवाक रह गया उसने हैरानी के साथ सवाल किया अरे सर वहाँ बहुत बड़ा केस हो गया है और दिल्ली से प्रेशर आया कि सेंट्रल क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट को यहाँ लगातार फोन बज रहा है अनूप ने हड़बड़ाते हुए कहा सोलन से आप लोग सबसे नजदीक हो इसलिए हेडक्वार्टर का ऑर्डर है की आप लोग जितनी जल्दी हो जितनी जल्दी हो सके वहाँ पहुंचिए सारा काम छोड़कर तुरंत आप लोग सोलन जाइए गाड़ी का इंतजाम कर दिया गया है अरे लेकिन हुआ क्या है केस क्या है ये तो बताओ विक्रांत ने बेहद उत्सुकता के साथ सवाल किया अरे सर मेडिकोर फार्मा का नाम सुना है अनूप ने सवाल किया मेडिकोर फार्मा अरे हाँ दवाइयाँ बनाती है फार्मा की बहुत बड़ी कंपनी है विदेश में भी यहाँ ये दवाइयाँ जाती हैं और सोलन में ही कंपनी का ऑफिस है और वहीं पर दवा की मैन्यूफेक्चरिंग भी होती है अंकुर ने जवाब दिया अच्छा तो वहाँ क्या हुआ आग लगी है क्या अरे आग नहीं लगी है आग लगी होती तो फायर ब्रिगेड को भेजते हम लोगों की क्या जरूरत थी अरे तो हुआ क्या है बताओ सीधा सीधा विक्रांत ने झुंझुलाते तो हुए कहा अरे सर वो मेडिकोर की जो टॉप मैनेजमेंट टीम है उनको उस दिन ही पहले किसी ने धमकी दी थी कि अगर कंपनी ने उन्हें पाँच करोड़ लाख रुपये नहीं दिए तो फिर वो एक, एक करके कंपनी के बड़े अधिकारियों को मार डालेंगे पहले तो मेडिकोर वालों को लगा कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है ऐसे ही कोई उन्हें डराने का प्रयास कर रहा है उन्होंने इस पर ध्यान भी नहीं दिया लेकिन धमकी मिलने के दूसरे दिन ही सोलन के एक पार्क में एक आदमी की लाश मिली पुलिस ने जांच की तो पता लगा कि ये लाश तो मेडिकोर फार्मा के मार्केटिंग की धमकी मिलने के तीसरे दिन यानी की कल अनुरूप ने आगे बताते हुए कहा कल सोलन शहर के भीतर ही एक अपार्टमेंट में आग लग गई वहाँ पर एक औरत की डेथ हो गयी बाद में पता लगा की वो औरत भी मेडिकोर फार्मा से जुड़ी हुई थी उसने मेडिकोर फार्मा के दवाओं की एजेंसी ले रखी थी अच्छा सच में विक्रांत ने हैरत में पढ़ते हुए कहा अनूप उसे जो कुछ बता रहा था वो उसके पृथ्वी कोडवर्ट के असर को पूरी तरह दर्शाता हुआ दिख रहा था अक्सर पृथ्वी कोडवर्ड मिलने के बाद विक्रांत को किसी न किसी की मौत की खबर सुनने को मिलती है या फिर उसके आसपास किसी न किसी की जान जरूर जाती है विक्रांत सर अनूप ने आगे बोलते हुए कहा देखिये ये कोई मामूली केस नहीं है मेडिकोर फार्मा कंपनी के सी तक की बात है और वो बहुत पहुंचा हुआ आदमी है दिल्ली पार्लियामेंट तक से कनेक्शन है इस वजह से हमारे डिपार्टमेंट पर बहुत प्रेशर है मेडिको फार्मा भारत की वन ऑफ द टॉप मेडिसिन सप्लायर मानी जाती है। है, तो तो आप समझ सकते हैं कि केस कितना के हाई प्रोफाइल तो प्लीज कोई गलती नहीं होनी चाहिए एक चीज और आप वहाँ स्पेशल टीम के तौर पर जा रहे हैं वहाँ के लोकल पुलिस को आपको पूरा सपोर्ट करने के लिए कहा गया है लेकिन स्टेट पुलिस पर हम उतना भरोसा नहीं कर सकते समझ रहे हैं ना आप विक्रांत जानता था की अनुप क्या कहने की कोशिश कर रहा था दरअसल अक्सर ऐसा होता है कि स्टेट पुलिस अपनी गलतियों को छुपाने के लिए केंद्रीय इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट का पूरा सहयोग नहीं करती है और सर एक चीज और अनूप ने आगे बोलते हुए कहा आप वहां पर जो भी स्टेप लें सोच तो समझ कर लें और बिना मुझे इन्फॉर्म किए बगैर नहीं लेना है कोई भी स्टेप लेने से पहले हेडक्वार्टर को उसका पता होना चाहिए प्रोटोकॉल नहीं तोड़ना है आपको ओके समझ गया विक्रांत समझ रहा था की कि अनूप किस स्टेप की बात कर रहा था दरअसल अब स्पेशल टीम के इन्वेस्टिगेटर के तौर पर अगर विक्रांत को फोर्स की जरूरत पड़ती है या फिर उसे किसी पर बल प्रयोग करना है तो उसकी परमिशन उसे पहले से ही लेकर रखनी होगी तारा इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन देने के बाद अनूप ने फोन रख दिया आखिरकार अब विक्रांत को समझ आया कि उसे आज डुप्लीकेट टास्क का लोकेशन सोलन क्यों दिया गया था विक्रांत को अब समझ आ रहा था कि स्पेशल इन्वेस्टिगेटर बनकर किसी केस की जाँच करना उतना आसान नहीं है जितना उसे पहले लग रहा था उसे बड़ी सावधानी के साथ काम करना होगा वरना स्पेशल टीम के इन्वेस्टिगेटर के रूप में शुरू हुआ सफर अंजाम तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो सकता है